सी उपनिषद सदगुरु ओषो के अमृत प्रवचन एवं ध्यान प्रेम ट्रैक बीस दोनों छोरों को स्वीकारो मौत जैसा प्रगट तत्व ऐसा हम छिपा के चलते हैं। की अगर कोई मंगल ग्रह का यात्री हमारे बीच उतरे और तो दो चार दिन हमारे घर में रहे तो दो चीजों का उसको पता नहीं चलेगा दो चीजों का दोनों जुड़ी ख्याल में ले लें उसे पता नहीं चलेगा कि मौत होती है उसे पता नहीं चलेगा कि सेक्स होता है दो चीजों का उसको पता नहीं चलेगा सेक्स को भी हम छिपाए हैं मौत को भी हम छिपाएं, ध्यान रखें सेक्स जन्म का सूत्र है वो संभूति ब्रह्म का पहला चरण है और मौत आखिरी सूत्र है वह आखिरी चरण मृत्यु के भय की वजह से सेक्स का दमन शुरू हुआ वो पहला सूत्र है अगर मौत को दबाना है तो जन्म की प्रक्रिया को भी भुला देना होगा क्योंकि जन्म के साथ मौत जुड़ी हुई है इसलिए जन्म हम अंधेरे में छिपा देते जन्म की प्रक्रिया को पर्दों में डाल देते और मौत को हम गांव के बाहर निकाल देते कब्रस्तान बना देते दूर जो मौत से बहुत ज्यादा बेबी थे उसकी वजह से कब्र पर फूल बो देते कि कोई निकले भी कब्र के पास भूल चूक से तो फूल दिखाई पड़े कब्र दिखाई ना पड़े लास्ट को ले जाते तो फूलों में ढांक लेते वो मरा हुआ दिखाई ना पड़े खिला हुआ दिखाई पड़े कितने ही फूलों में ढांको लेकिन जो मर गया वो मर गया और कितनी ही खूबसूरत कब्रे बनाओ और कब्रों पर कितने ही मजबूत पत्थर लगाओ और उन पर नाम लिखो जब कब्र के भीतर जो पड़ा है आज वो न बच सका तो पत्थरों पर लिखे हुए नाम कितनी देर बचेंगे और कब्रों को कितना ही गांव के बाहर सरकाओ मौत गांव में ही घटती रहेगी कब्रिस्तान में नहीं घटेगी इधर हम सेक्स को दबाते हैं छिपाते हैं क्योंकि वो जन्म उसको भी दबाने और छिपाने के पीछे अचेतन कारण कारण यही है कि वो पहला सूत्र है अगर उसको उगाड़ के रखा तो मौत भी उभर जाएगी वो भी बच नहीं सकती ज्यादा देर इसलिए बड़े मजे की बात है कि जिन समाजों में सेक्स सप्रेशन समाप्त हुआ है जिन समाजों में जहां जहां समाज ने सेक्स को मुक्त कर दिया प्रकट कर दिया वहां वहां मौत की चिंता बढ़ गई जिन समाजों ने सेक्स को बिल्कुल ही दबा दिया भुला दिया जैसे है ही नहीं मैंने सुना है यहूदी बच्चा एक दिन अपने घर लौटा है स्कूल में समझ के आया है कि बच्चों का जन्म कैसे होता है नए ज्ञान से बहुत आह्लादित किसी को बताने को उत्सुक है घर आके उसने अपनी मां को पूछा कि मेरा जन्म कैसे हुआ उसकी मां ने कहा कि परमात्मा ने तुझे भेजा मेरे पिताजी का जन्म कैसे हुआ उनको भी परमात्मा ने भेजा उनके पिताजी का जन्म कैसे हुआ मां थोड़ी हैरान हुई तो कहा कि उनको भी परमात्मा ने भेजा वो पूछते ही चला गया और उनके पिता सात पीढ़ियां आ गई मां ने कहा कि तू उत्तर एक ही है। तो उस लड़के ने कहा कि इसका क्या मतलब होता है वज दिस मीन sex has not adjusted in our family for seven generations saat peedhiyon se sex hamare ghar mein hai hi nahi kyunki main to school mein padh ke aa raha hu ki bacche aise paida hote hain nahi bahut acche tanbh hai sex ko dabane ka wo janm ka pehla sukh hai agar usko ughada aur pragat kiya जब तक बच्चों को पता नहीं है कि कैसे पैदा होता आदमी तब तक वो यही पूछते चले जाते हैं कैसे पैदा होता जिस दिन पता चल जाएगा कैसे पैदा होता वो पूछेंगे मरता कैसे ध्यान रहे जिस दिन पता चल गया कि पैदा ऐसा होता वो पूछेंगे कि मरता कैसे पैदा होने वाले सूत्र कोई छिपाए छिपाया चले जाओ वह उसी के आसपास घूमते रहेंगे और पूछते रहेंगे और कभी मौका नहीं आएगा कि पूछेंगे मरता कैसे अभी यही पता नहीं चला कि पैदा कैसे होता तो मरने का सवाल नहीं उठता ध्यान रहे पैदा होने का सूत्र साफ हो तो दूसरा सवाल मौत के सिवाय दूसरा नहीं हो सकता इसलिए दबा दिया काम को छिपा दिया उधर कब्र को उधर मृत्यु को छिपा दिया उस दोनों के बीच में हम जीते हैं अंधेरे में निश्चित ही बहुत भयभीत जीते हैं न जन्म का पता न मौत का पता भय तो होगा ही संभूत ब्रह्म जो इतना प्रकट है इतना साफ उसको भी हम झुट लाते तो असंभूत जो अप्रगट है छिपा है अनभिव्यक्त है उसका तो कहना ही क्या वहां तक तो हम पहुंचेंगे कैसे जन्म और मृत्यु को ठीक से जान ले एक ही चीज के दो छोर हैं एक ही वर्तुल का प्रारंभ है जन्म उसी वर्तुल का अंत है मृत्यु मृत्यु उसी जगह पहुंचकर होती है जहां से जन्म होता है मृत्यु की घटना और जन्म की घटना एक ही घटना है क्या होता है जन्म में शरीर निर्मित होता है पुरुष और स्त्री के अणु से एक नया कंपोजिट बॉडी निर्मित होता है आधे आधे तत्व दोनों के पास हैं इसलिए स्त्री पुरुष का इतना तीव्र आकर्षण आधे आधे इसलिए इतना आकर्षण दोनों के बीच आधा आधा तत्व आधा इधर आधा उधर इसलिए वो आधे तत्व दोनों खींचते हैं पूरा होना चाहते हैं इसलिए इतनी कशिश है इतना आकर्षण इसलिए सब विधि विधान सब नियम सब सिद्धांत सब शिक्षकों को छोड़ के बच्चे पैदा होते चले जाते हैं ब्रह्मचरी की शिक्षाएं देने वाले लोग आते हैं और चले जाते हैं कोई परिणाम दिखाई नहीं पड़ता आकर्षण इतना गहरा है कि सब शिक्षाएं ऊपरी रह जाती आकर्षण एक ही चीज के आधे आधे तत्वों का है जैसे हमने एक चीज को दो टुकड़ों में तोड़ दिया और वो वापस मिलना चाहती हो मिलते ही नया शरीर निर्मित हो जाता है आधे अणु स्त्री देती है आधे अणु पुरुष देता है जन्म का मतलब है पुरुष और स्त्री के आधे आधे अणुओं से मिलकर पूरे शरीर का निर्माण जैसे यह शरीर निर्मित होता है एक आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। जिस आत्मा की आकांक्षाएं उस शरीर से पूरी होती हैं वो आत्मा प्रवेश कर जाती है यह प्रवेश वैसा ही सहज स्वचालित है जैसे कि पानी गिरता है और गड्ढे में प्रवेश कर जाता है उतना ही नियमित अपने अनुकूल गर्भ को आत्मा खोज के प्रवेश कर जाती मृत्यु में क्या होता है वो जो आधे आधे तत्व मिले थे वापस बिखरने लगते और टूटने लगते कुछ और नहीं होता वे जो आधे आधे अणु मिलकर शरीर कंपोजिट हुआ था वे फिर टूटने लगते फिर बिखरने लगते भीतर से जोड़ फिर शिथिल होने लगता बुढ़ापे हाँ का अर्थ जोड़ शिथिल हो गया भीतर का जो कंपोजिट बॉडी थी वो डिकम्पोज होने लगी जो जुड़ा था वो फिर बिखरने लगा उसके बिखरने का सूत्र जन्म के दिन ही तय हो गया ज्योतिषी के ढंग से नहीं वैज्ञानिक के ढंग से तय हो गया असल में जब भी दो स्त्री पुरुष के अणु मिलते हैं उनके मिलते ही समय अभी हमारा ज्ञान कम है विज्ञान का लेकिन बढ़ता जा रहा है आज नहीं कल बच्चे के जन्म के साथ ही हम कह सकेंगे कि इसकी बिल्ट इन प्रोसेस कितने दिन चल सकती है ये सत्तर साल चल सकता है कि अस्सी साल चल सकता है कि सौ साल चल सकता है ठीक वैसे ही जैसे हम घड़ी को गारंटी देते हैं कि दस साल चल सकती है क्योंकि इसके कल पुरुजों की परख कहती है कि दस साल तक के संघर्ष को झेल लेगी हवा के ताप के गति के दस साल के संघर्ष को झेल के बिखर जाएगी जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन दोनों के अणु मिलके ये तय कर देते हैं उसी दिन कि ये कितने दिन तक हवा पानी गर्मी वर्षात धूप दुख पीड़ा संघर्ष मिलन विरह, मित्रता शत्रुता आशा निराशा रात दिन इन सबको कितने दिन झेल सकेगी और झेलते झेलते झेलते झेलते झेलते बिखरने लगेगी और वो दिन कब आ जाएगा जब ये जो मिले थे अणु वे बिखर के अलग हो जाएंगे उनके अलग होते से आत्मा को शरीर को छोड़ देना पड़ेगा मृत्यु और यौन सेक्स और डेथ एक ही चीज के दो छोर है यौन जिसे मिलाता है मृत्यु उसे दिखा देती यौन जिसे संयुक्त करता है मृत्यु उसे युक्त कर देती यौन अगर सिंथेटिक है तो मृत्यु एनालिटिक है यौन संश्लिष्ट करता है मृत्यु विश्लिष्ट कर देती है घटना एक ही है घटना में कोई फर्क नहीं ये संभूत ब्रह्म को जो ठीक से जान ले वो इसकी स्वीकृति को उपलब्ध होता है स्वीकृति को स्वीकृति विजय जिस चीज को आपने स्वीकार कर लिया उससे आप मालिक हो गए अगर आपने गुलामी को भी स्वीकार कर लिया तो आप मालिक हो गए गुलाम ना रहे अगर मेरे हाथ में आप जंजीरें डाल दें और मैं राजी से डलवा लू और आप मुझे जाके काराग्रह में बंद कर दें और मैं नाश्ता हुआ बंद हो जाऊं और क्षण भर भी मेरे मन में ये कभी ख्याल ना उठे कि बाहर भी हो सकता था जानू की जो हो सकता था वो हुआ है तो आप मुझे गुलाम बनाने में समर्थ नहीं हुए आप हार गए मालिक हूं मैं अब भी उल्टे आप मेरे गुलाम हो जाएंगे क्योंकि ताला चाबी भी रखना पड़ेगा दरवाजे पर पहरा भी देना पड़ेगा और मैं अगर स्वीकार कर सकता हूं ताला चाबी को सामने खड़े दरवाजे पे पहरेदार को कि नियति तो मैं अपना गीत गा सकता हूं भीतर तो और आप खड़े हुए बंधु लिए गंभीर बने रहें गुलामी भी अगर पूर्ण स्वीकृत हो जाए तो मालकीय और मालकी भी अगर पूरी स्वीकृति ना हो तो गुलामी असल में पूर्ण स्वीकृति मुक्ति है। किसी भी तथ्य की पूर्ण स्वीकृति मुक्ति संभूत ब्रह्म को जानकर व्यक्ति पूर्ण स्वीकार को उपलब्ध होता है दूसरी बात ख्याल में ले ले ख्याल के लायक नहीं है दूसरी बात ख्याल में लेने से आएगी भी नहीं पहली बात ख्याल में आ जाए तो पर्याप्त दूसरी बात तो और गहन अनुभव की है असंभूत ब्रह्म को जानने के लिए या तो जन्म के पहले जाना पड़े या मृत्यु के बाद जाना पड़े उसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं इसलिए जेन फकीर जापान में जब कोई साधक उनके पास जाता है तो उससे वो कहते हैं कि तू जा और ध्यान कर और पता लगा कि जन्म के पहले तेरा चेहरा कैसा था जन्म के पहले तेरा चेहरा कैसा था इस पर ध्यान कर वर्ष योर ओरिजिनल फेस ओरिजिनल नहीं जो अभी ये नहीं जो कल था ये नहीं जो पर्सों था ओरिजिनल जो जन्म के पहले था जो तेरा चेहरा है वो बता क्योंकि तो ये चेहरा तो तेरे मां बाप से मिला तेरा नहीं ये चेहरा तो तेरे मां बाप से मिला तेरा नहीं ये आंख का रंग तेरे माँ बाप से मिला तेरा नहीं ये नाक नक्श तेरे माँ बाप से मिला तेरा नहीं ये चमड़ी का रंग तेरे मां बाप से मिला तेरा नहीं अगर निगरों माँ बाप होते तो ये काला हो जाता अगर अंग्रेज माँ बाप होते तो ये बुरा हो जाता ये पिगमेंट जो शरीर के रंग का है ये तो तेरे माँ बाप से मिला तेरा रंग नहीं अपना रंग क्या है तेरा उसके पता लगा अपने चेहरे की फिक्र कर ये तो माँ बाप का दिया हुआ चेहरा है, दिए हुए चेहरे छीन लिए जाएंगे ये मुखौटे से ज्यादा नहीं है सत्तर साल चलता है इसलिए हम सोचते हैं चेहरा है। एक आदमी के चेहरे पर अगर फिफ्स चेहरा लगा दिया जाए मुखोटा नटकील इस तरह कस दिए जाए कि इस जिंदगी में ना छूट सके थोड़े दिन में वो अपना चेहरा समझने लगेगा क्योंकि तो जब भी आईने के सामने जाएगा वही दिखाई पड़ेगा एक आदमी ने अमेरिका में एक बहुत अनूठा प्रयोग किया अभी प्रयोग उसने यह किया कि वो एक अमरीकन युवक लेखक उसने यह प्रयोग किया कि मैं वैज्ञानिक प्रक्रिया से निग्रो हो जाऊं वैज्ञानिक प्रज्ञा से चमड़ी को काला करवा लूं और फिर अमेरिका में जी के देखूं कि निगरों पे क्या गुजरती कि निगरों पे क्या गुजरती है सफेद चमड़ी के आदमी को कभी ठीक पता नहीं चल सकता क्योंकि बिना निगरों हुए कैसे पता चल सकता है और जो भी पता चलेगा वो सफेद चमड़ी वाले का अनुभव है निगरों का अनुभव नहीं बड़ा हिम्मत का प्रयोग था पहले तो वैज्ञानिकों ने इनकार किया खतरनाक भी था पर वह आदमी मान्य को राजी नहीं था और उसने धीरे धीरे तीन वैज्ञानिकों को राजी कर लिया छह महीने की लंबी प्रक्रिया इंजेक्शन और शरीर में नए पिगमेंट डाल के उसकी चमड़ी निग्रो की हो गई चमड़ी काली हो गई बाल घुंगाले कृत्रिम रूप से तैयार कर दिए गए उस आदमी ने लिखा है अपने संस्मरण में कि जब पहली बार वैज्ञानिकों ने कहा कि प्रक्रिया पूरी हो गई अब तुम अपने प्रयोग पर निकल सकते हो तो मैं बाथरूम में गया अपना चेहरा तो देखू लेकिन मेरी हिम्मत बिजली के बटन को दबाने की ना हो पता नहीं क्या दिखाई पड़ेगा बड़े डरते हुए बिजली का बटन दबाया सोचा था पहले कि रंग ही बदल जाएगा मैं तो मैं ही रहूंगा लेकिन जब आईने में देखा तो रंग ही नहीं बदला था मैं भी बदल गया था समझ में ही ना पड़ा कि ये क्या हो गया है? कौन आदमी खड़ा है सब कुछ और था सोचा था कि इस भांति निगरों होकर छह महीने निगरों के बीच रहकर जान लूंगा कि निगरों कैसा अनुभव करते हैं। हालांकि मैं तो निगरों नहीं हूं सो निगरों नहीं रहूंगा लेकिन संस्मरण में लिखा है कि चार छह दिन निगरों के बीच रहकर मैं ये भूलने लगा कि मैं आंग्ल हूं मैं अमरिकन मैं गोरा हूं यह मैं भूलने लगा रोज सुबह सांझ आईने में वही तस्वीर अपनी दिखाई पड़ने लगी फोटो निकलवा के देखे निगरों ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे निगरों हो रास्ते पर जो सदा नमस्कार करते थे सफेद चमड़ी के लोग वे ऐसे निकल जाने लगे कि जैसे कोई पास से निकला ही ना हो एक दिन सुबह जाके द्वार पर खड़ा हुआ अपने पत्नी के तो पत्नी ने देखा और नहीं देखा निगरों को कोई देखता मैं तो द्वार पर खड़ा हो जाए बंगी आके द्वार पर खड़ा हो जाए सच में आप देखते कौन देखता दिखाई पड़ जाता है देखता कोई नहीं जिस अंग्रेज जूता बनाने वाले और जूते पे पालिश करवाने वाले से वो सदा जूते पे पालिश करवाता था जब जाके उसकी टिकटी पर उसने अपना जूता रखा उस आदमी ने ऊपर देखा और कहा कि होश है वह नीचे हटा उसने लिखा कि तब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं सफेद चमड़ी का आदमी असली में सफेद आदमी हूं हंसू ये निगरों के साथ व्यवहार हो रहा है तब मुझे लगा मेरे साथ व्यवहार हो रहा और मुझे वही पीड़ा हुई छह महीने की निरंतर प्रक्रिया छह महीने में जाएगा और चमड़ी वापस सफेद होनी शुरू हो जाएगी छह महीने की प्रक्रिया के बाद उसने लिखा कि अब जब मैं याद करता हूं वे छह महीने तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मैंने जिये ऐसा लगता है कोई एक स्वप्न देखा वो अलग ही आदमी था मैं अलग ही आदमी हूं क्योंकि चेहरों से ही तो हमारे जोड़ हो गए लेकिन ये चेहरा आपका नहीं ना वो चेहरा उसका था छह महीने के लिए लेकिन मजा ये है कि वो सोचता है कि वो छह महीने के लिए जो चेहरा था वो उसका नहीं था उसके पहले जो चेहरा था वो उसका था और उसके बाद जो चेहरा है वो उसका है वो भी उसका नहीं वो छह महीने के लिए वैज्ञानिक से मिला था चेहरा यह सत्तर साल के लिए माँ बाप से मिला चेहरा लेकिन यह अपना नहीं ये खुद का चेहरा नहीं खुद का चेहरा तो जन्म के पहले मिल सकता है या मौत के बाद मिल सकता है। जन्म के पहले लौटना बहुत मुश्किल है असंभूत ब्रह्म को जन्म के पहले जानना बहुत मुश्किल पहले, पहले तो मैंने कहा कि असंभूत ब्रह्म को संभूत ब्रह्म के मुकाबले जानना बहुत मुश्किल अब मैं आपसे कहता हूं दो उपाय है या तो जन्म के पहले रिग्रेस कर जाए ध्यान में इतने पीछे चले जाए उतर के कि जन्म के पहले पहुंच जाए तो असंभूत ब्रह्म का अनुभव दूसरा उपाय यह है कि ध्यान में इतने आगे बढ़ जाएं कि मर जाएं और मौत के आगे निकल जाएं। तो असंभूत ब्रह्म का अनुभव हो जाए इन दोनों में मरने का प्रयोग आसान है क्योंकि वो भविष्य पीछे लौटना असंभव है आगे ही जाना संभव है आगे ही छलांग ली जा सकती है पीछे लौटना बड़ा मुश्किल बड़ा मुश्किल बचपन के वस्त्र पहनने बहुत मुश्किल है गर्भ में वापस लौटना बहुत अति कठिन है क्योंकि बहुत सकरा होता जाता है मार्ग लेकिन ढीले वस्त्र मौत के ढीले वस्त्र पहनने बहुत आसान है मार्ग विस्तीर्ण होता चला जाता है ध्यान रहे जन्म का द्वार बहुत छोटा है मृत्यु का द्वार बहुत बड़ा है मृत्यु आसान है जन्म भी संभव है जन्म के पार भी जाना संभव है उसकी भी प्रक्रियाएं हैं उसके भी मार्ग हैं, लेकिन अति कठिन है मैं जिस ध्यान की बात कर रहा हूं वो मृत्यु का प्रयोग है वो मृत्यु में छलांग है अपने हाथ से, हाँ से मर के देखना है अपने हाथ से मर के देखना है अपने हाथ से मरे जैसे हो जाना अगर घटना घट गट जाए और जानते हुए आप मृत्यु में उतर जाएं, ऐसे हो जाएं जैसे नहीं है तो असंभूत ब्रह्म का चेहरा दिखाई पड़ेगा तो उसका चेहरा दिखाई पड़ेगा जो जन्म के पहले है और मृत्यु के बाद वो एक ही चेहरा है प्रक्रिया भला तो हो जाए क्योंकि बिंदु वो एक ही है आप चाहे पीछे लौट के उस बिंदु को देखें या आगे जाके उस बिंदु को देखें लेकिन सरल है आगे जाना इसलिए मेरा आग्रह मृत्यु पर तो मैं ये नहीं कहता कि आप लौट के देखें जन्म के पहले क्या चेहरा था मैं कहता हूं जरा आगे बढ़ के झांक के देखें कि मृत्यु के बाद क्या चेहरा होगा मृत्यु स्वेच्छा से स्वीकृत ध्यान बन जाती और अगर कोई व्यक्ति इस मृत्यु को सिर्फ थोड़े ही छाव में ना जीना चाहे बल्कि पूरे जीवन में जीना चाहे तो संन्यास बन जाती स का अर्थ है जीते जी इस तरह से जीना जैसे मर गए संन्यास का अर्थ है जीते जी इस भांति जीना जैसे मर गए बोकुजू। संन्यास लिया उसने गांव से गुजरता था किसी आदमी ने गालियां दी उसने खड़े होकर सुनी पास की दुकान के मालिक ने उसे कहा क्या खड़े होकर सुन रहे हो वो उगा दे रहा बोकोजू ने कहा बट नाउ आई एम डेड लेकिन मैं मरा हुआ आदमी मैं जवाब कैसे दे सकू तो आदमी ने कहा मरे हुए आदमी पूरी तरह जीते हुए दिखाई पड़ रहे हो तो बोकोजू कहा कि जब मर ही जाऊंगा फिर मरने में मेरा क्या गुण होगा जीते जी मर रहा हूं इसमें कुछ मेरा गुण जब मरी जाऊंगा तब तो मरूंगा ही तब तो मरूंगा ही तब तो सभी मरते मैं जीते जी मर गया हूं उस होटल के मालिक ने कहा हम कुछ समझे नहीं तो बोको जी ने कहा कि जन्म तो अनजाने में हो गया अब मृत्यु में जान के गुजरना चाहता हूं जन्म तो अनजाने में हो गया अब कोई उपाय नहीं है लेकिन अभी मृत्यु आगे है मैं जान के गुजरना जन्म के वक्त तो चुक गया एक मौका जबकि उसे जान सकता था जो जन्म के पहले था वो चूक गए देट अपॉर्चुनिटी है वो है मृत्यु लेकिन ध्यान रहे अगर मृत्यु अचानक आएगी जैसा कि जन्म आया था तो उसको भी चूक जाएंगे लेकिन अगर आपने तैयारी करके मृत्यु को दरवाजा दिया आप तैयार रहे मरते गए मरते रहे सन्यास का मतलब भी यही है मरना अपनी तरफ से स्वेच्छा से वॉल्टरी डेथ मरते जाना ऐसे होते जाना जैसे मरी गए जब कोई गाली दे तो जानना कि मैं मर गया हूं जब आप मर जाएंगे और आपकी कब्र पर खड़े होकर को कोई गाली देगा तो आप क्या करेंगे वही करना जब आप मर जाएंगे और आपकी खोपड़ी कहीं बड़ी होगी और हो, कोई लात मारेगा तो जो उस वक्त करे वही अभी भी करना सन्यास का अर्थ यही है तो हम असंभूत ब्रह्म में उतर जाएंगे और नहीं तो मौत का अवसर भी चूक जाएगा और ऐसा नहीं कि एक दफा कई दफ़ा चूक चुका जन्म का कई दफे चूका इस बार तो चूका ही है इसके पहले जन्म का अनेक बार चूका, और मृत्यु का अनेक बार चुका हम कोई नए नहीं है मरने और जीने में पुराने अभ्यासी बहुत बार जन्म ले चुके बहुत बार मर चुके आत्न ढंग हो गया हमारा पर ये ढंग आगे भी चलाना नहीं चलाना है यह निर्णय लेना चाहिए अभी एक अवसर आगे आ रहा है मौत का उस अवसर के लिए तैयारी करते जाना चाहिए तो असंभूत में प्रवेश हो जाए जो असंभूत में प्रवेश करता है ऋषि कहता है वो अमृत को जान लेता है। जो संभूत को जानता है वो मृत्यु को जीत लेता जो असंभूत में प्रवेश करता है वो अमृत को जान लेता ध्यान रहे मृत्यु में प्रवेश करके ही अमृत जाना जाता है क्योंकि जब आप मृत्यु में पूरी तरह तो प्रवेश कर जाते हैं सब मर जाते हैं फिर भी पाते हैं कि नहीं मरे तो अमृत की उपलब्धि होगी जब कोई गाली देता है और आप मुर्दे की भांति होते हैं और फिर भी जानते हैं कि मैं हूं और गाली का उत्तर नहीं आता और जब कोई आपका हाथ काट दे या गर्दन काट दे और गर्दन कटती हो और तब भी आप जानते हैं कि गर्दन कट रही है फिर भी मैं हूं तो अमृत का द्वार खुल गया मृत्यु से जो बचेगा अमृत से वंचित रह जाएगा मृत्यु में जो उतरेगा वो अमृत को उपलब्ध हो जाता है असंभूत ब्रह्म को जानकर अमृत की उपलब्धि है क्योंकि असंभूत अमृत है वो जन्म के पहले मृत्यु के बाद है इसलिए अमृत है न वो कभी जन्मता है इसलिए उसके मरने का कोई उपाय नहीं हम भी वही शरीर ही जन्मता है वही कंपोजिट होता है मावाद से वही मिलता है हम बहुत पहले से आते जब शरीर नहीं था तब भी हम थे पर शरीर में प्रवेश करते ही शरीर से तादात्म बन जाता है फिर शरीर में तादात्म बन जाता है तो शरीर मरता है तो लगता है मैं मर रहा हूं और जब अचानक मौत आएगी और मौत अचानक आती है, मौत आपको खबर देते नहीं आती खबर देते आए तो आप बहुत मुसीबत में पड़ जाए उसकी बड़ी करुणा इसलिए दे के मौत आए तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाए इसलिए बड़ी करुणापूर्ण व्यवस्था है कि बिना खबर दिए आते सोचें 24 घंटे पहले आपको मौत बता जाए कि आती हूं 24 घंटे बाद तो मौत में तो जो होगा सो होगा इस 24 घंटे में जो होगा उसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है लेकिन मौत की करुणा महंगी पड़ती खबर दे के आ जाए तो पीड़ा तो होगी लेकिन शायद मौत को जानते हुए गुजरना हो जाए अगर 24 घंटे पहले मौत खबर दे देकर आती हूं तो तकलीफ तो भारी होगी करुणा है उसकी कि नहीं खबर देती आपको लेकिन अगर खबर दे दे तो पीड़ा तो भारी होगा 24 घंटे में न मालूम कितने नरक से गुजरना हो जाएगा एक एक पल बीतना मुश्किल हो जाएगा बिना धड़कते हुए हृदय के जीना पड़ेगा 24 घंटे नारी खो जाएगी बुद्धि खो जाएगी ऐसे वैसे भी बहुत ज्यादा है नहीं लेकिन शायद शायद कहता हूं जानते हुए गुजरना हो जाए शायद इसलिए कहता हूं क्योंकि बहुत संभावना यह है कि 24 घंटे पहले पता चल जाए तो आप 24 घंटे पहले बेहोश हो जाएंगे श में नहीं रहेंगे बेहोश हो जाए 24 घंटे बेहोशी में कोमा में पड़े रहेंगे और मरेंगे शायद इसलिए कोई सार्थकता नहीं है कि मृत्यु की खबर पहले मिल जाए तो कुछ फायदा हो सके सन्यास अपने ही हाथ से मृत्यु की खबर को अपने को दे देना है कह देना है कि बस जो चर्च में घंटी बज रही मेरे लिए ही बज रही वो जो रास्ते पे जो लाश गुजर रही वो मेरी गुजर रही वो जो मरघट में आदमी जल रहा वो मैं जल रहा नहीं जल रहा हूं इसकी खबर देते इसलिए तो सन्यासी का सिर घुटा देते थे जैसा मुर्दे का घुटा देते पहले तो सन्यास की जो प्रक्रिया और दीक्षा थी उसमें आदमी का सिर घुटा के घर के लोग वैसे ही रोधो के जैसे मरता है आदमी तब रोधो लेते हैं हालांकि अभी भी आप सन्यास लोग थोड़ा रोना धोना घर के लोग करेंगे वो आपके मरने की वजह से कर रहे हैं कि आदमी अब मरने का निर्णय कर रहा है उनको रोधो लेने देना क्योंकि मरते वक्त तो आप कोई बचाव ना कर सकेंगे उनके रोने धोने का हालांकि अभी का रोना धोना दिन दो दिन में चला जाएगा क्योंकि वो जानेंगे कि भला ये आदमी मरने का निर्णय ने लिया हो लेकिन जिंदा है दो दिन में निपट जाएगा वो पार हो जाएंगे और अच्छा है कि अपने जानते ही अपने सामने ही अपनी मृत्यु की पीड़ा से भी उनको गुजार देना क्योंकि कल जब मैं मरूंगा वो मृत्यु की पीड़ा से गुजरेंगे तब मैं कुछ सहानुभूति प्रकट करने को सांत्वना देने को भी नहीं रहूंगा दीक्षा देते थे सन्यासी को तो चिता पर चढ़ाते तो बहुत सरल दुन थे वो बहुत भोले इनोसेंट लोग थे चिता पे चढ़ा देते थे नीचे आग लगा देते थे और गुरु चिल्लाता था कि तुम मर गए स्मरण करो कि तुम मर गए अब तुम वही नहीं हो जो तुम कल तक थे। फिर जलती हुई चिता से उस आदमी को उठाकर उसे नया नाम दे देते थे, थे ताकि वो पुराना नाम गया वो पुराना आदमी गया और वो बहुत सरल दिन थे इस छोटी सी प्रक्रिया से इस छोटे से मंत्र से चिता पर चढ़ाने से आदमी मान लेता था कि मर गया, दूसरा आदमी आज इतनी सरलता नहीं आज आप चिता पर भी आपको चढ़ा दें, तो भी आप चिता से वही उतर आएंगे जो चढ़े थे आपका सिर भी दें। तो आप फोटो उतार के उसी अल्बम में लगा देंगे जिसमें बिना सर घुटी लगी कंट्यूनिटी जारी रहेगी आदमी ज्यादा चालाक हुआ है इसलिए सन्यास कठिन हुआ है लेकिन सन्यास के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है असंभूत ब्रह्म को जानने का संभूत ब्रह्म तो संसारी भी जान सकता है लेकिन असंभूत ब्रह्म सिर्फ संन्यासी ही जान सकता आज के लिए इतना ही रात हम बात करें अब हम चले असम्भूत की यात्रा पर मरे